भारतीय दर्शन भगवद गीता में दार्शनिक विचार अहंकार को दूर न करे आत्मसमर्पण न करे यथार्थ में शिष्य न बने तब तक गुरु का उपदेश उसे प्राप्त न होगा और उपदेश देना भी न चाहिए यही बात हमें कठोपनिषद में यमराज और नचकीता के दृष्टांत में मिलती है इन बातों से यह स्पष्ट है कि युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होने पर ही वह सुअवसर उपस्थित हुआ जब भगवान अर्जुन को आत्मा के अमर और अजर होने का उपदेश दे सकते थे एक और बात है कृष्ण भगवान ने भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने न दिया जिस प्रकार गुरु का मिलना कठिन है उसी प्रकार सच्चे शिष्य का मिलना भी कठिन है अतएव भगवान ने उसी क्षण ज्ञान का उपदेश देना उचित समझा क्योंकि सच्चे अधिकारी बनकर अर्जुन उपदेश ग्रहण करने के लिए हर तरह से उसी समय प्रस्तुत थे संभव है कि इस अवसर का सदुपयोग न करने से पुनः कोई आपत्ति आ सकती थी और कृष्ण उपदेश न दे सकते इन बातों को मन में रखकर भगवान ने भी इसी अवसर पर अपना उपदेश देना उचित समझा रहा प्रश्न समय की अल्पता का उसके संबंध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि कृष्ण साक्षात परमात्मा के स्वरूप है इनके ही बनाए जगत के समस्त विषय हैं इनकी आज्ञा से नक्षत्र और तारे चमकते हैं ये ही काल स्वरूप हैं अर्थात देश और काल के निर्माता हैं अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय इन्होंने विश्व दर्शन में एवं अन्यत्र भी अनेक प्रकार से दिया है अतए एक क्षण को अनंत काल में तथा अनंत काल को एक क्षण में परिवर्तित करने की सामर्थ्य तो इन्हीं में है इसलिए कौन कर सकता है कि गीता के उपदेश के लिए भगवान को कितना समय लगा होगा उसकी माफ करने वाले भी तो वही भगवान है अतः यह प्रश्न हमारे विचार में कोई बाधा नहीं दे सकता और यह प्रश्न भगवान के स्वरूप को न जानने वाले ही कर सकते हैं अन्य नहीं इन बातों को ध्यान में रखते हुए उपरयुक्त प्रश्नों का समाधान बहुत ही सरल है गीता जिस स्वरूप में हमारे सामने परंपरा से चली आती है वही विश्वसनीय गीता की पुस्तक है और उन्हें ७०० श्लोकों में गीता के उपदेश दिए गए हैं